इस श्रृंखला में अब सुनिए कार्यक्रम श्रवण कुमार सुनो सुनो रहे है अमर कहानी बालक था एक प्यारा बूढ़े अंधे मात पिता के आंखों का था तारा एक सहारा और दुलारा चाग था जिस का नारा श्रवण कुमार नाम था उसका श्रवण कुमार नाम था उसका जाने है जग सारा सुनो सुनो हरे भाई सुनो सुनो सुनो सुनो हरे भाई सुनो सुनो मात पिता की सेवा करता, मात पिता का ही पूजन मात पिता ही गुरू थे उसके, मात पिता ही थे भगवन उन की सेवा करना ही धर्म था उसका न्यारा शर्वन कुमार नाम था उसका शर्वन कुमार नाम था उसका जाने है जग सारा सुनो सुनो अरे भाई सुनो सुनो सुनो सुनो अरे भाई सुनो सुनो सुनो मां हां बेटा पिताजी हां सुन बेटा यदि आपने संध्या पूजा कर ली हो तो मैं आपके लिए भोजन का प्रबंध कर दूं हां बेटा हां बेटा सुन हमने संध्या पूजा कर ली तूने भी कर लेना नहीं मां मेरी पूजा मेरी भक्ति तो तब तक अधूरी है जब तक मैं अपने हाथों से आपको और पिताजी को भोजन न करा दूं नहीं शवन तुझे भगवान की भक्ति करनी चाहिए वही तो हम सबका पालन हारे हैं पिताजी आप दोनों से अधिक पूज्य मेरे लिए कौन से देवी देवता होंगे बेटा सच बेटा तेरी इसी सेवा ने हमें कभी यह अनुभव नहीं होने दिया कि हमारी आंखें नहीं है हां बेटा तू ही तो है हमारी आंखों का उजाला तो फिर पिताजी आप मेरा हाथ थामिए अच्छा सुनो और मां हां बेटा तुम मेरा कंधा पकड़ लो अच्छा बेटा हां ऐसे मैं आपको भोजन के लिए ले चलता हूं अच्छा सुनो चल बेटा आइए पिताजी चल। आ चलो आओ मां ऐसे ऐसे ऐसे ऐसे चलो आओ मां आओ बेटा श्रवण हां मां जाओ बेटा अब विश्राम कर लो रात बहुत बीत चुकी है कब तक ऐसे नहीं मां मैं पांव दबाने से थका बिल्कुल नहीं हूं जब आप दोनों को नींद आ जाएगी मैं चला जाऊंगा नहीं नहीं बेटा ऐसे दिन रात हमारी सेवा करने से यदि तुझे कुछ हो गया तो आप भी कैसी बातें करते हैं पिताजी जब तक आपका आशीर्वाद मेरे साथ है मुझे कुछ नहीं होगा श्रवण बेटा सच कितना प्यारा बेटा है हमारा यहां बेटा अपने हाथों से तेरा मुख छूकर ही तुझे देख लूं मां तू कितना सुंदर है मां अच्छा मां यदि तुम्हें और पिताजी को आंखें मिल जाएं तो तो आप सबसे पहले क्या देखना चाहेंगे एक बार यदि ऐसा हो जाए तो हम सबसे पहले तुझे ही देखेंगे बेटा और और उसके बाद उसके बाद उसके बाद चारों धाम तीर्थ देखें जीवन का पुण्य कमाए त ऐसा कहां हो सकता है शरण बटा ना तो हमतम्ह देख सकते हैं और नहीं तिर यात्रा कर सकते हैं क्यों नहीं हो सकता पिता जी? मैं आपकी दृष्टि तो नहीं लौटा सकता परहां सारे ती दर्शन अवश्य कराऊंगा आप मेरी आपको से देखेंगे पिता जी मेरीं से शुरणतु ऐसा कैसीों हो सकता है तो बालक है बेटे कैसी ले जाएगा हमें तीर यात्रा के लिए हमारी जीवन भर की इच्छा कैसे पूरी करेगा रे तू रहने दे बेटा रहने दे तू क्यों हमारे लिए कष्ट सहता है अरे हम ठहरे बूढ़े हैं ना चल सकते हैं और नहीं देख सकते हैं बेटा कष्ट कैसा पिताजी आपकी सेवा तो मेरा धर्म है किंतु बेटा तू हमें लेकर जाएगा कैसे मां इसकी चिंता क्यों करती हो मैं एक महंगी मंगवाऊंगा जिसमें एक और पिताजी और एक और तुम बैठोगे और मैं मैं कंधे पर बेंगी रखकर आप दोनों को सारे तीर्थ करवाऊंगा किंतु बेटा मार्ग में कहीं नदी कहीं जंगल कभी आंधी कभी तूफान की न जाने कितनी कठिनाइयां सामने आएंगी पिताजी भगवान हमारी सहायता करेगा ठीक है बेटा जैसे तेरी इच्छा अब तो यही हमंतों की लाठी है काम कठिन था मार्ग कठिन उस पर बैठी थी भारी जंगल नदी पहाड़ थे बाधा पर हिम्मत नहीं हारी अंधे की जैसे हो लाठी वैसे बना सहारा श्रवण कुमार नाम था उसका श्रवण कुमार नाम था उसका जाने है जग सारा सुनो सुनो अरे भाई सुनो सुनो सुनो सुनो अरे भाई सुनो सुनो पिताजी हां शगुन अब हम तीर्थराज प्रयाग आ गए हैं आह आप यहां वट वृक्ष के छाया में बैठकर कुछ देर विश्राम करें अच्छा बेटा जानते हो मां क्या बेटे यह वट वृक्ष बहुत प्राचीन है अच्छा हां लोग यहां आकर दीर्घायु के लिए प्रार्थना करते हैं सच बेटा तो हम तेरी ही दीर्घायु के लिए प्रार्थना करें अरे अरे छोड़ो मां मां यहां कितने ऋषि मुनि तपस्या कर रहे हैं अच्छा मां हां बेटा यहां लोग प्रयाग में स्नान कर रहे हैं अच्छा बेटा यहीं कहीं मंदिर भी है ना घंटियां सुनाई दे रही हैं हां पिताजी तू बेटा तू हमें वहां ले चलेगा ना हां हां क्यों नहीं पहले यहां स्नान कर ले फिर मंदिर चलेंगे अच्छा तो बेटा चलो हमें स्नान करा दे हां मां चलो चलिए पिताजी चलो चल। बेटा चल। मेरा हाथ पकड़ लीजिए अच्छा आओ मां चल बेटा भारत भर का भ्रमण कराया तीरथ कराए सारे पहुंचे फिर नगरी सरयू नदी किनारे अपनी आंखों सब दिखलाया बनक का तारा कुमार नाम था उसका श्रवण जाने है जग सारा सुनो सुनो अरे भाई सुनो अरे भाई सुनो सुनो मां हां बेटा अयोध्या नगरी कैसी लगी बहुत अच्छी लगी बेटा अम्मा यहां के राजा दशरथ हैं अच्छा उनके राज्य में ना कोई दुखी है ना निर्धन अच्छा चारों ओर सुख और, और शांति है हां बेटा सच इसी कारण तो अयोध्या भी तीर्थ के ही समान है हां मां ठीक कहते हो अच्छा मां बहुत रात हो चुकी है आज इसी वन में वृक्ष के नीचे विश्राम करते हैं कल सूर्योदय होते ही चल देंगे ठीक है बेटा किंतु बहुत प्यास लग रही है बेटा प्यास तो मुझे भी लगी अच्छा तो मैं भी जल लेकर आता हूं वो बह रही सरयू नदी पास ही तो है अच्छा तो जाओ बेटा चमन किंतु शीघ्र लौटना हां बेटा अधिक देर होने से हमें चिंता होने लगती है आप चिंता ना करें मैं जल लेकर शीघ्र ही आऊंगा जल भरने के लिए श्रवण पहुंचा सरयू नदी तट को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 कितना घना अंधकार है अरे यह कैसा शब्द गुरा रहा है हम्म लगता है कोई मृग जल पी रहा है ठीक है मैं अभी ध्वनि की दिशा में बाण चलाता हूं यह जीव भी दशरथ के बाण से आज बचकर ना जा सकेगा ओ, यह तो किसी बालक की चीख थी, कहीं, कहीं मैंने, नहीं, नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, मुझे, मुझे अभी जाना चाहिए अभी बालक, तुम्हें यह बाल लगा, ओ, यह मैंने क्या आठिया, उठो, उठो, उठो आ, देखो, आप, मैं आप मैं दशरथ हूं दशरथ आप आयो त्यागे राजा दशरथ मैं मैं बस बने वो आपके दर्शन पाकर तुम आ तुम चल मेरे साथ इधर तुरंत राजा वैद्य से आप तुम्हारा आप आप मेरी चिंता ना करें वाह वाह उसर वृक्ष के नीचे मेरे बोलो बोलो मेरे थोड़े अंधे माता-पिता मेरे मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे अच्छा आप मेरे माता-पिता को जल और जब तक वे चल नPile आप आप उन्हें मेरे घायल होने की सूचना न दें क्यों आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, नहीं तो नहीं तो नहीं तो वो चल बिना पिएंगे और मेरे भी योग्य बात क्या देंगे परंतु तु, तुम्हारी राजन राजन मेरी इच्छा करेंगे ना आ आ आ कितने आ, आ आ आ पिताजी पिताजी मैं जा रहा हूं बाळक मुझे क्षमा करना पिताजी मैं, मैं आपको मार्ग में ही छोड़कर जा रहा हूं मां बाळक उह ये मैंने क्या किया मैंने क्या किया लेकिन बालक के अंतिम अच्छा पूरी करनी होगी हां लगता है श्रवण आ गया हां परचाप सुनाई दे रही है बेटा श्रवण तू आ गया पर देर कर दी बेटा हमें तो चिंता होने लगी थी श्रवण क्या बात है बेटा तू मुर्दा क्यों नहीं श्रवण श्रवण मां कौन क... कौन है आप मैं हूं बापी दशरथ दशरथ राजा दशरथ कहां आसन तू आपको आप बैठिए नहीं जाने श्रवण भी अब तक क्यों नहीं आया जल नहीं तो गया था तो उस बालक का नाम श्रवण था लीजिए मैं आपके लिए जल लाया हूं क्या क्या आप मेरे बेटे से मिले थे वो स्वयं क्यों नहीं आया क्य, क्या हुआ उसे सब बताऊंगा पहले पहले आप जल पी लीजिए नहीं नहीं पहले हमें बताइए हमारा बेटा कहां है है सौगंध है आपको बताइए ना उसे उसे कही से कहूं क्यों क्या हुआ मेरे उसे, उसे मेरा बापड़ लग और नहीं ऐसा नहीं, नहीं हो सकता नहीं। वो हमें छोड़कर नहीं जा सकता नहीं शवण मेरे लाल दशरथ हमारा शवण है हमारे, हमारे प्राण ले लो किंतु बेटा लौटा दो हमारा बेटा आप आप मुझे ही शवण समझिए मां मैं मैं आपकी सेवा करूंगा आपकी हर इच्छा पूरी करूंगा आप मुझे अपना ही बेटा समझिए नहीं नहीं तुम शवण नहीं हो सकते वो, वो इतना निर्दयी नहीं था मां अंधो का तू मुही उजाला था एक ही सहारा तो था हमारा तूने छीन लिया बाबा बाबा तो सुनर तुम क्या जानो पुत्र शौक क्या होता है यदि तुम्हारा तुम्हारा पुत्र तुम्हें छोड़ जाएगा और तुम भी हारे भाती बेटे का जीव क्या होता है मुझे क्षमा कर दो मां बाबा आप भी मुझे क्षमा करते अनजाने में मुझसे भूल हो गई मुझे क्षमा कर दो आप, आप मेरे साथ राजमहल चलिए आपको कोई कष्ट नहीं होगा क्या होता है जाओ नाई के दादागरो वो गए हीरे ने दो ये हीरे ने दो ये हीरे ने दो पिता दुखी थे मात भीरो थे दशरथ भी, भी पछताए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 अरे भाई सुनो सुनो सुनो सुनो अरे भाई सुनो सुनो सुनो सुनो श्रवण कुमार अभी आप यह कार्यक्रम सुन रहे थे भाग लेने वाले कलाकार थे सर्वश्री राम अवतार शर्मा दीनानाथ विजय राठी और पवन कौशिक संगीतकार थे हरभजन सिंह गायक संतोष कुमार ध्वनि अंकन मैत्रीय द्विवेदी लेखिका और प्रस्तुतकर्ता वंदना निगम